प्रश्नोपनिषद शांक भाष्य तृतीय प्रश्न कौसल्य का प्रश्न प्राण की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि किस प्रकार होते हैं अथ हैनम कौसल्यस्वलायन पप्रक्ष एष प्राणो जायते कथमायातस्म शरीर वा प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते कणोत्क्रमते कथम बाज अभिधत्ते कथम आध्यात्मि तदंतर उन पिपलाद मुनि से अश्वल के पुत्र कौसल्य ने पूछा भगवान यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है किस प्रकार इस शरीर में आता है तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है फिर किस कारण शरीर से उत्क्रमण करता है और किस तरह बाह्य एवं अभ्यांतर शरीर को धारण करता है अथ हैनम कौशल्यसुलायन पप्रक्ष प्राणो एवं प्राणय निर्धारित तत्वरूपलब्ध महिमा भी संघतत्वात् सियाद कार्यमत पृक्षा भगवन्कुत प्राणो जायते जातने कथम कृत्तिशेषेण आयातस्म शरीर किं निमित्तकम से शरीरग्रहण मविष्ट शरीर वा प्रभज्य त्रिभाग्वा कथम कें प्रकार प्रतिषते प्रतिषति कें वृत्तिशेषेणस्मा शरीराद्रमत उत्क्रमती कथम बाह्य अभूत अतिद्वत चाधत्ते धार्यति कथम इति धारियती शेष तदंतर उन प्रप्लाद मुनि से अश्वल के पुत्र कौशल ने पूछा पूर्वोक्त प्रकार से चक्षु आदि प्राणों इंद्रियों के द्वारा जिसका तत्व निश्चय हो गया है तथा जिसकी महिमा का भी अनुभव हो गया है वह प्राण संगत सवयव होने के कारण कार्य रूप होना चाहिए इसलिए हे भगवान मैं पूछता हूँ कि जिस प्रकार का पहले निश्चय किया गया है वैसा यह प्राण किससे किस कारण विशेष से उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न होने पर किस वृत्ति विशेष से इस शरीर में आता है अर्थात इसका शरीर ग्रहण किस कारण से होता है और शरीर में प्रविष्ट होकर अपने को विभक्त कर अपने अनेकों विभाग कर किस प्रकार उसमें स्थित होता है फिर किस वृत्ति विशेष से इस शरीर से उत्क्रमण करता है और किस प्रकार बाह्य यानी अधिभूत और अधिदेव विषयों को धारण करता है तथा किस प्रकार अध्यात्म देहेंद्रियादि को धारण करता है धारण करता है यह वाक्य शेष है एवं पृष्ठ कौसल्य द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पिपलाद मुनि का उत्तर तस्मी सहोवा चाति प्रश्ना पृछन प्रश्ना पृछसी ब्रह्मिष्ठो शीति तस्मात्म द्रवीण उससे पिपलाद आचार्य ने कहा तू बड़े कठिन प्रश्न पूछता है परंतु तू बड़ा ब्रह्मवेत्ता है अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ तस्म स होवाचाचार्य प्राण एव तब दुर्व्यज्ञेयवाद विषम प्रसार प्रश्न तस्यापि जन्मादि ते तैा जन्मा पृक्षस्य तत्तुष्टो हम ब्रह्मिशयन याद तत्षम तस्माभ्यम द्रवेमी युणु उससे उस, उस आचार्य कहा प्रथम तो प्राण ही दुर्व्यग्य होने के कारण विषम प्रश्न का विषय है जिस पर भी तू तो उसके भी जन्मादि पूछता है अतः तू बड़े ही कड़े प्रश्न पूछ रहा है परंतु तू तो ब्रह्मिष्ट अत्यंत ब्रह्मवेदता है अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूँ सो तूने जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता हूँ सुन प्राण की उत्पत्ति आत्मन ऐस प्राणो जायते यथेसा पुरथे छाए तस्म ले तदात मनोकृत नायातस्मिन शरीर यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है जिस प्रकार मनुष्य शरीर से यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मा में प्राण व्याप्त है तथा यह मनोकृत संकल्पादि से इस शरीर में आ जाता है आत्मन परस्् पुर साणो जाये से कथम दृष्टान यहाँ लक्षणे निमित्ते छाया जायते नैमित्क तदवेत ब्रह्मण्येत प्राणाख्य छायास्थनीयृत तत्व सत्य पुष आत समर्तितेत छा देहे मनोकृति मन संकल्प्यादि निष्प्रपन्नकर्मन नेत्येत वक्षति थी थि इत्यादि तदेव तदव सह कर्मणी चुत्यंतरा आयाति आगछ शरीर या उपर्युक्त प्राण आत्मा परम पुरुष अक्षर यानी सत्य से उत्पन्न होता है किस प्रकार उत्पन्न होता है इसमें यह दृष्टांत देते हैं जिस प्रकार लोक में सिर तथा हाथ पांव वाले पुरुष रूप निमित्त के रहते हुए ही उससे होने वाली छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुष में यह छायास्थानीय मिथ्या तत्व द्याप्त समर्पित है देह में छाया के समान यह मन के कार्य में यानी मन के संकल्प और इच्छादि से होने वाले कर्म से इस शरीर में आता है जैसा कि आगे पुण्य से पुण्य पुण्यलोक को ले जाता है आदि श्रुति से कहेंगे और यही बात कर्मफल में आसक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के सहित उसी को प्राप्त होता है इस अन्य श्रुति से भी कही गई है प्राण का एतान् इंद्रियाधिष्ठातृत्व था सम्राटेवाधीता एकता ग्रामा, नेताेत मेवस प्राण इतरा प्राणान् पृथक् प्रिथक, पृथक सन्नीधत्ते जिस प्रकार सम्राट ही तुम इन इन ग्रामों में रहो इस प्रकार अधिकारियों को नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य प्राणों इंद्रियों को अलग अलग नियुक्त करता है यहाँ येन प्रकारेण लोके राजा सम्राटे ग्रादीस अनुक्त कथम एताधिष्ठस्वे यहाँ दृष्टान ये सब मुख्य प्राण इतरा प्राणा चक्षुरादीन आत्म भेदांश्च पृथक पृथक यथास्थान सन्निधत्ते विनियुक्त जिस प्रकार लोक में राजा ही ग्रामादी में अधिकारियों को नियुक्त करता है किस प्रकार नियुक्त करता है कि तुम इन इन ग्रामों में अधिष्ठान निवास करो इस प्रकार जैसा यह दृष्टान्त है वैसे ही यह मुख्य प्राण भी अपने भेद स्वरूप चक्षु आदि अन्य प्राणों को अलग अलग उनके स्थानों के अनुसार स्थापित करता यानी नियुक्त करता है पंच प्राणों की स्थिति त्र विभाग उनका विभाग इस प्रकार है वायु वायुपस्थे पानम चक्षुश्रोत्रे मुखनाशिकाभ्या प्राण स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः ऐसे तदूतम समम नस्मा देता सब्दर्चो वह प्राण वायु और उपस्थ में अपान को नियुक्त करता है और मुख्य तथा नासिका से निकलता हुआ नेत्र एवं स्रोत्र में स्वयं स्थित होता है तथा मध्य में समान रहता है यह समान वायु ही खाए हुए अन्न को समभाव से शरीर में सर्वत्र ले जाता है उस प्राणाग्नि से ही दो नेत्र, दो कर्ण दो ना और एक रसना ये सात ज्वालाएँ उत्पन्न होती है पायुपस्थे पायुचोपस्थ पायूपस्थं तस्नमारम भेद मूत्रपुरीपनयन कुषति सन्निधत्ते तथा चक्षुश्रोत्रे चक्षुष्च स्रोत्रचुस्त्र तस्ुश्रोत्रे मुखनाभ्या मुखम च स्वयं चाभ्या स्थानीयः प्रतिष्ठते प्रतिषति मध्ये तु तो प्राण प्राण स्थनोनाभ्या समानो शितम पीतम चा समम नीति समान यह प्राण अपने भेद अपान को वायुपस्थ में वायु गुदा और उपस्थ मूतेन्द्रीय में मूत्र और पुरुष मल आदि को निकालते हुए स्थित करता यानी नियुक्त करता है तथा मुख और नासिका इन दोनों से निकलता हुआ सम्राट स्थानीय प्राण सोत्रे चक्षु और स्रोत्र में स्थित रहता है तथा प्राण और अपान के स्थानों के मध्य नाभिदेश में समान रहता है जो खाए हुए और पिए हुए पदार्थ को सम करने के कारण समान कहलाता है ऐस ही यस्मा यतेत अद्भुत भुक्त पीतम चात्माग्नऊिप्तम समम नयती तस्माद असितपीतेन असिपीते अग्निरोदरिया हृदय देश प्राप्त देता सप्तस का अर्चिष दीप्त निर्गछन्तो शीर्षि शीर्षण्य लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा प्रकाशिप्रा क्योंकि यह समान वायु ही खाई वस्तु को अर्थात देहांतवर्ती जठरा नल में ढाले हुए अन्न को समभाव से अर्थात समस्त शरीर में पहुंचाता है इसलिए खान पान रूप ईंधन से हृदय देश में प्राप्त हुए इस जठराग्नि से ये सिरो देशवर्तनी सात अर्चियां, दीप्तियां निकलती हैं तात्पर्य यह है कि रूपादि विषयों के दर्शन श्रवण आदि रूप प्रकाश प्राण से ही निष्पन्न हुए लिंग लिंगदेह की स्थिति यदि शेष आत्मा तदेक नाडी नाम द्वासत्त अत्रैतकशत नाड़ीना शतमेकसप्त प्रतिशाखा नड़ी सहस्रली भवितासु यह आत्मा हृदय में है इस हृदय देश में 101 नाडियां एक है उनमें से एक एक की सौ सौ शाखाएँ हैं और उनमें से प्रत्येक की बहत्तर बहत्तर हजार प्रतिशाखा नारिया हैं। उन सब में बयान संचार करता है हृदय शेष पुंडरी पुंडरी काकार मांस पिंड पिंडपरिच्छिन्ने हृदयाकाश एस आत्मात्मना संयुक्तों लिंगात्मा अत्रस्म हृदय एत देका संख्याया प्रधान तासाम एक शोत्तरशत प्रधाननाडीना शत शेदन द्वे, द्वे सहस्रे अधिके अति सहसा सहसाण्तति प्रतिशा नडीसहस्राण्स प्रति प्रति नाड़ी संख्या प्रधान नाड़ी नाम प्रधाननाडीना सहसा यह आत्मा आत्म सहित लिंग देह अर्थात जीवात्मा हृदय में यानी कमल के से आकार वाले मांसपिंड से परिचिन्न हृदयाकाश में रहता है इस हृदय देश में ये एक शत यानी एक सौ एक ऊपर सौ एक सौ एक, सो एक प्रधान नालियाँ हैं उनमें से प्रत्येक प्रधान नाली के सौ सौ भेद हैं और प्रधान नाली के उन सौ सौ भेदों में से प्रत्येक में बहत्तर बहत्तर सहस्त्र अर्थात दो ऊपर सत्तर सहस्त्र प्रतिशाखा नालियाँ हैं इस प्रकार प्रधान नालियों में से प्रत्येक सौ सौ तो नालियों में हजारों है। नालियाँ हैं आंसू नाड़ी सुभ्यानों वायुचरती व्याणों व्यापनाता आदिदीव रश्म हृदयात सर्वतोगाफिनाडि सर्वदेह सम्याप्त ब्याो वर्त संस्कर्मदेशु विशेषेण प्राणपानृत्तोष मध्य उद्भूत वृत्तिवीर्ज कर्मकर्ता इन सब नालियों में वायु संचार करता है व्यापक होने के कारण उसे ब्यान कहते हैं जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती है उसी प्रकार हृदय से निकलकर सब ओर फैली हुई नाड़ियों द्वारा ब्यान संपूर्ण देह को व्याप्त करके स्थित है संधि स्थान स्कंध देश और मर्म स्थलों में तथा विशेषतया प्राण और अपान वायु की वृत्तियों के मध्य में इन वायु को अभिव्यक्ति होती है और यही पराक्रम युक्त कर्मों का करने वाला है